श्री श्रीरामकथा श्री श्रीरामकमृते उल्लिखिता जान पिचय द्वारकानाथ द्वारकानाथ विश्वास मथुर्मोदयेष पुत्र तथा श्री श्री प्रभो विशेषो भक्त स पिता इव श्रीरामकृष्णस परमाग आसत श्री प्रभो अस्वेषतः स्नह्य स्म एक दक्षिण सगता क्याचि नेपालीय ब्रह्मचारिण्या कंठ तो गीतगोविंद गं शुवा तस् प्रभो पुरात अश्रुमोचन कुरती श्री प्रभु तस्ते प्रशंसा एक तरह व्यवहार विषयक प्रयोजना उच्च न्यायालय सबंधी विधि बैरिस्टार इतुपाधक कवि मैके मसूदत् श्री प्रभु समीपं वर्ष प्रभुसमीपम्मतवा चुप्वर्षवय कालेह तय द्विजेन कथाकार सेलक श्रीरामकृष्ण से चुशीतराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे श्री श्री प्रभुना सह तथम साक्षात्कार अभूत दक्षिणेवरे गमनागम द्विजये पिता प्रबला असमति आसत श्री प्रभुना सह आलोचनाथ पितरी सगते सती प्रभु मिष्टवचन तं प्रबोधय यद्यात्मगुणसंपन्नपुत्र पिता पुण्य लक्षण श्री प्रभु तस्धे द्विजय प्रशंसा कृतन तथा द्वजस्थ दक्षिणेशरागमन प्रति प्रतिबंधोपजननेषेधँ श्री प्रभुं प्रतिजय एकग पूर्व संस्कार स उल्लिखित श्री प्रभु मटर्मोदय सब अस आध्यात्मकोनतिष अवद्व पिता ठाकुरचरण मटर्मोद श्वश ठाकुरचरणस श्री श्री श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वरे साक्षात्तवां अशवचंद्रस ज्ञाति भ्रता असर कन्या श्रीमतिया निकुंजबाला सह श्रीमत पर अभूत वाणिज्य संस्था कार्यालय प्रबंधक आसत धनीका मधुसूदनकर्मक से कन्या धनी काम उपनयन कृत्य श्री निमित्तीकृत प्रभो माता तथा मा चंद्रमणे प्रडूढ़ सहचरी कामार लाहा महोदया नाम ग्रिह समीपे महोदयाना छुद्र कुटिरे एसा विधवा महिला निवसती स्म षिश्तराष्टादतमें ख्रीटवर्षे जन्मग्रहणाननी सदात शिशु भस्मिप्तवस्था चुीत उध्य अथिव्या अवता अवतार से प्रथम मुखदर्शन से था प्रथमतः तम क्रोधे कर्त सौभाग्यम अर्जित प्रभु श्रीरामकृष्ण माता आहवती स्म उपनयन सह असकमत विरुद्धतया धने सकाश सर्वाद भिक्षाग्रहण करवालासपूरण विषय श्रीयां प्रतिश्रुति पातवाएं श्रीरामकृष्णस जीवन से एक तात्पर्यपूर्ण वृत्त भक्तिमती तथा भिक्षाता श्री श्री प्रभौ वात्सल्य अत्यम स्ति स्म तथा प्रा भोजय्वा तृप्ति ले नकुराचार्य कामारपुक आदिवासी श्री श्री प्रभु तस्र्तन गीतस्य प्रशंसां करोति स्म नकुड्बाबाजिः वैष्णोभक्तः उत्तमः कीर्तनगायकः कामार्पुकुर् ग्रामस्य अधिवासी कलकातायाः झामापुक्रे तस्य एक आपणम् आसीत् श्रीरामकृष्ण रामकृष्ण तस्य भ्रमकुम भ्रातु रामकुमारस्य गृह अवस्थन काले अंतरा अंतरा नकु विपणी गम स्वदेशवासी नकु तशेषता आप्यायते स्म पाणीहाटे हा राघव पंडित प्रसिद्ध क्षिपीटक महोत्सव स प्रतिवर्ष योगदान कीर्तन गाएते स्म प्रत्यार्तन समय दक्षिणेशरे श्री प्रभुना सह तस्तीवारंस साक्षात्कार अभूत तथा सूर्वपरिचय अक्षत संरक्षति स्म नगेन्द्र नगेन्द्रनाथ मि सुंद्रनाथ मिश्रा भ्रातपुत्र दक्षिणेशरे स्वगृह चाहिए श्रीरामकृष्णसंदर्शन सौभाग्यमूत नगेन्द्रनाथगुप्ता बिहार प्रदेशस्य मतिहारी स्थाने नगेन्द्रनाथ जन्म पिता मथुरनाथ आरामंडल उपनिया आसीत बाल्ये नगेन्द्रनाथों नरेन्द्रनाथन सह परिचित आसीत उभौ युगप्त जेनाल असेंब इंसटिट्यूशन अधीयते स्म पत्रकार साहित्यकूपेण सहतिश यशित नगेन्द्रनाथ केशवचंद्रेन सह वास्पीयनौकाया सोमलापर्यत भ्रमण कालेकाशीतराष्टादशतमें ख्रीष्टवर्षे श्रीरामकृष्णस सानिध्यम अवाप श्री प्रभो वाचन से मधुरशैल साधारणकथ्य भाषा भाषाया वास्तवदा गभरधर्म तत्वस्य निवेदन वैशिष्यम से परम कौतूहल निरीक्षत स्म श्रीरामकृष्ण से स्वतःफिनतया ज्ञान भक्ति प्रसंगालोचन रीतिर नगेन्द्रनाथ मुग्धम अकोत् यद्य नगेन्द्रनाथ सकदप्रभु साक्षात्तवा तथा एक वृत्तम तर मनसी गेखापातम अकोत् स एकस्मिन् प्रबन्धे श्रीप्रभोः आकृतेः यथा यत् वर्णनं कृतवान् श्री श्री श्रीरामकृष्णकथामृतप्रणेता महेन्द्रगुप्तो नगेन्द्रनाथस्य एतद् भ्रमणविवरणं श्रुत्वा अनुप्राणितः अभवत् ततः कियत्कालानन्तरम् एव महेन्द्रनाथः श्रीरामकृष्णं साक्षात्कृतवान् प्रबुद्धभारत उद्बोधन् मडार्न् नेभ्यू प्रभृतेषु पत्रपत्रिकाु नगेन्द्रनाथ श्रीरामकृष्ण विषय कंचन प्रबंधन लिखित मराू इत नगेन्द्रनाथन लिखि श्रीरामकृष्ण से सधिवर्णन पढ़ि मनीषी रोमला महोदय मुग्ध अभूत नटवर नटवर्गोस्वामी हुगली मंडलात पा पाति फुलेस्यांबाजार से पाशवर्ति बेलटे ग्राम से आदिवासी श्री प्रभो अनुरागी वैष्णव भक्त श्री प्रभु नटवर गोस्वामी गृहमे एकदा जगाम श्री प्रभु तरह भागिनेयन हृदय सह तदा सप्त दिनावामीम से गृह आसत गोस्वामी महाभाग तथा तत् उभौवी प्रभो सुता स्म फुले स्था नाम वैष्णवा नाम निवास आसी तथा ते प्रत्यम सकीर्तन कुरी स्म श्री प्रभुम प्रभुसकीर्तन श्रावित गोस्वामीमहोदय निकटवर्ती स्थान स्थानतो रामजीवनपुर तथा कृष्णगंजत प्रसिद्धा कीर्तन गायका तथा मृदंगवादका आनयत श्री श्री प्रभो भावसमशत वैष्णवा विशेषता आकृष्टा अभूं योगमाया तत्र श्री प्रभु प्रत्यक्षी नंदवसु नंदलाल धनी जनह, तस्य नाना देव देवी नाम बागबाजारिगृह तस्े नावीना सुंदरचि सीटा श्रीरामकृष्ण पंचाशीतुतर अठादशतमें ख्रीष्टवर्षे बलराम वाचो गृहतः त्रे ग अनेक काल व्याप्य तचिरा आलोक्य गृहस्वाम तथा तस् भ्रा पशुपति पशुपतिवशुनालापंक्री प्रभु तचिराणी प्रशंसा नंद महोदयाय यहां हिंदुति साधुवादम अदात नंदलाल सेशववचंद्रस भ्रतुस्पुत्र केशवचंद्रसरामकृष्णस सानिध्यम अवाप श्री श्री प्रभु कतिचन वारा साक्षात्तवान्वयशीतराष्टादत ख्रीष्टवर्ष अक्टोबर से अक्टोबर्मासवेंहने ते प्रभुम तथा अन्यान आदाय, आदा पोतेन, गंगा भ्रमण व्यवस्था नंदलाल तत्वृंदम्ये आसीत स तद दिनेी प्रभोभावाष्टावस्थायातक्षदर्शी तथा बहूनात्मकाचना श्रोता आसत नंदलाल परवर्तनी काले केशवचंद्रस तथा श्री प्रभो अनुगामीना भक्न हिरानंदन सह सिंधु प्रदेश गथा तमजसेवी तथा शिक्षावृत्ति सुख्याति सुख्यातिमित नंदनी नंदनी मल्लिक नम ब्राह्म मणिलाल मल्लिक विधवा कन्या सायणा आसी तथा श्री प्रभु अत्यम श्रद्धा विधत् स्म एक कथम अने मन संग प्रभु एक संगठव विषय शुवा तदीयसर्वापेक्षाया प्रियपात्र भ्रतुस्पुत्र बालगोपाल सेवे निर्देश श्री प्रभुणा श्रीप्रभुण आदिष्ट मगमब्य अ आध्यात्मक उन्नति सफर वंदोपाध्याय शिवर निवासीधनो भक्तिमाजन श्रीरामकृष्णा शिवोरस्थन गीर्तनानंदन विफल अभूत नफर तस््रीरामकृष्णस सेवा धन्य अभूत नवकुम विजय कृष्ण तथा विजयकृगोस्वाम सहचर नौकुमरों दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्ण साक्षात्तवास्मे लापादिकं मुखादरियालाकृत अन बलराम वचना एकया एव नौकाया कलिकातां प्रत्यावृता अपरद श्री प्रभो सविधे भक्त भक्तसम दृष्टि दंभभरण द्वारा सामीपत प्रत्यार्तना श्री प्रभु हुतं अहंकारस्य तम अहंकार सेमूर्ति दधास्म नवगोपालज आयुर्वेदी सेसक षशीतराष्टादशतम ख्रीष्टवर्ष से मच्मासी काशीपुर श्रीरामकृष्णस अवस्थाता अनोधन सहराम आगत एवं तरह श्रीरामकृष्णर्शन सौभाग्यम अभूत